मुक्ति और उसके उपाय प्रकृति या माया परमेश्वर की जो शक्ति जगत के सृजन पालनादि में निरत है उसी का नाम है माया या प्रकृति ब्रह्मण सकासात नानाविध जगत विचित्र निर्माण समर्था बुद्धिपा ब्रह्मशक्ति रेवा प्रकृति ही निरालंबोपनिषद सात संसृष्टु शक्ति सदात्मिका माया नाम महाभाग ये येदम धर्म में हो हे महाभाग भगवान ने अपने जिस सत और असत गुण युक्त शक्ति से इस जगत का निर्माण किया है उसी का नाम माया है सा माया पालनी शक्ति ही सृष्टि संहार कारिणी ज्ञान संकलनी तंत्र परमेश्वर की इसी सृष्टि शक्ति की ही दुर्बल और निम्न अधिकारियों की उपासना के लिए तंत्रादि शास्त्रों में स्वतंत्र देवी के रूप में कल्पना की गई है जैसे या देवी सर्वभूतेसु विष्णुमाएति शब्दिता मार्कंडेय चंडी भगवान शिव ने पार्वती को संबोधित करते हुए कहा है तम परकृति साक्षात् ब्रह्मण परमात्मन महतत्वादिभूताया सृष्ट मिदम जगत सर्वकारण तस्य छा निमित्तम तब्रह्मण तस्ेम्यम महायोगिनी परा करोशिपाशी ह्य जगदीदच्चराचर कलनासूता महा महाकाल प्रकर्ति महाकालस्य से तमाद्या कालिका परा कालदादिभूत आद्या खालीति गीयते आद्याकाल भेदतः त्यान तो अवांग द्विधं प्रोक्त स्वरूपूपभेदत अमम त्यानमनसगोचर मनसोधारीघ्र स्वाभीष्ट सिद्ध सूक्ष्मबोधा स्थूलध्यानमें बदमी ते अलिका कालम्युते गुण क्रिया गुणक्रियाण क्रियते रूपक महा निर्वाणतंत्रचतुल्लास भगवान्मेशर कल्पित कालिकामूर्ति के स्थूलध्यान का वर्णन करते हैं मेघांगीशेखरां त्रिनैला रक्तांबर बिभ्रति पाणीभ्याभयम वरंच बिलसद्रक्ताद प्रकृति के ऐसे स्थूल ध्यान का वर्णन सुनकर पार्वती ने पूछा हे hey देव प्रकृति से उत्पन्न इस जगत कार्य का ब्रह्म रूप है लेकिन जिस आदिशक्ति अर्थात ब्रह्मशक्ति से महत्वादि की उत्पत्ति हुई है वह अति सूक्ष्म है अतः उनका निरूपण कैसे होगा यथा दिव्युवाच महद्यो नेरादि महाकाल्या महादुते है रूप, रूप सातु सूक्ष्मति सूक्ष्मता कथनिूप साधु साक्षात्तमे संशय दिवे छेतमर्हसी श्रीमहादेववाच उपाशं देव्या प्रकल्पितम् इसके बाद भगवान शिव किस किस गुण क्रिया से कौन कौन से देवी रूप की कल्पना की गई है उसका वर्णन करते हैं श्वेतिको वर्ण यथा कृष्णे विलीयते प्रवसती तथा काल्याम काल्याभूता शैलजे अत तलशक्त निर्गुणा निराकृते हितायाप्त वर्ण कृष्ण निरूपितः न काल, काल रूपा शिवात्मनः अभ्यया शिवाम अमृतवाललाटे सशिचिह नि शशि सूरग्निरखि ककालिक जगदश्यति यत कल नैन इत्यादि एवं रूपाणि विविधानि च चलता हितार्थाय भक्ता अलपमेधस जिस प्रकार अग्नि से उसकी दाहिका शक्ति की पृथक सत्ता नहीं है उसी प्रकार वस्तुतः पर ब्रह्म से उसकी माया या सृष्टि शक्ति की पृथक सत्ता नहीं है अतः पृथक देवी के रूप में उसका वर्णन केवल एक कल्पना मात्र है इस विषय में भगवान शिव ने कहा है अक्षरा प्रकृति प्रोक्ता अक्षर स्वयं स्वर ईश्वराग्निर्गता सा ज्ञान संकलनी तंत्र ईश्वर अधिश्वर अक्षर है प्रकृति भी अक्षरा अर्थात अविनाशी कही गई है उस अक्षर परमेश्वर से त्रिगुण युक्त प्रकृति उत्पन्न हुई है अनेक जन्मों पर यह कहा गया है कि इस प्रकृति के तीन अंश हैं सत्व रज और तम सत्व सत्वरजस्तम समता रूप मूल प्रकृति ही मनुस्मृति गुणाभ्याम प्रकृति ही प्रकृति का सर्वोत्कृष्ट शांत और उज्ज्वल गुण ही सत्व है सबसे निकृष्ट स्थूल और मलिन गुण तमह है इन दोनों के बीच रजोगुण है जो चंचल कर्म युक्त इन दोनों गुणों का परिचालक है सृष्टि के पूर्व प्रकृति की अव्यक्त अवस्था में ये सत्वादि तीन गुण साम्य संकोच या युक्त स्थिति में रहते हैं इसलिए परमेश्वर की इस माया या सृष्टि शक्ति को कोई स्थानों पर योग माया कहा गया है सृष्टि के पूर्व जब सत्वादि तीन गुण साम्यावस्था में रहते हैं तब परमेश्वर सृष्टि के विषय में मानो निद्रित की तरह रहते हैं शास्त्रकार उनकी ऐसी अवस्था को योग निद्रा कहते हैं इसके अतिरिक्त शास्त्रकारों ने उसको महामाया माया, गुणमयनि महा आदि नामों से अभिहित किया है काल की सहायता से उक्त तीन गुणों का वैषम्य होने पर सृष्टि का कार्य प्रारंभ हो जाता है पुरुष पद वाक्य परमेश्वर की इच्छा या कामना क्योंकि इच्छा के बिना शक्ति कार्य नहीं कर सकती इच्छा विहीन शक्ति जड़ ही है परमेश्वर की इच्छा इस जगत का निमित्त कारण है और उसकी शक्ति इसका उपादान कारण या परिणामी कारण है इस प्रकार परमेश्वर ही जगत के संपूर्ण निमित्त उपादान कारण है इसीलिए वेदांत में परमेश्वर को जगत का केवल विवर्त कारण कहा गया है यथोर्ण नाभी सृजते गृह्य च तथा तथाक्षरात संभवतीह विश्वम मुंडक उपनिषद मकड़ी जिस प्रकार अपने इच्छानुसार अपने उदर से तंतु का निर्माण करती है तथा इच्छा होने पर उसे पुनः अपने उदर में समेट लेती है उसी प्रकार सत्यकाम परमेश्वर इच्छानुसार अपने अव्यक्त शक्ति की सहायता से इस विश्व को प्रकट करते हैं और इच्छा होने पर इस व्यक्त शक्ति स्वरूप विश्व को उसकी अव्यक्तकार में संवरण कर सकते हैं उन्मील जगत्सर्व चक्षुषो यीलनाथ निमीलनाथ लयम जाति जगत ससुरमाषं सृजत्यवती संहारम करोति पुराण की सहायता से प्रकृति कामना की सहायता से प्रकृति में जो विकार या गुणों की विषमता पैदा होती है उसमें सर्वप्रथम महत्व की उत्पत्ति होती है जिनके नेत्र के उन्मिलन काल में समस्त जगत की उत्पत्ति होती है जिनके नेत्र के निमिलन से देव मनुष्यादि सहित इस जगत का लय होता है वे शक्तिधर परम पुरुष अपनी शक्ति द्वारा अविरत सृजन पालन और संहार रूप लीला करते हैं आविर रो भाव, शक्ति मतन हेतुना आरंभ परिणाम चोद्यानम नात्र संभव पंचदशी अतः ईश्वर के पास जब जगत के आविर्भाव एवं तिरोभाव की शक्ति है तब उनके विषय में वे आरंभ या परिणामी कारण है ऐसी निमित्त कारणवादियों की शंका संभव नहीं है वे जगत के संपूर्ण कारण रूप में सिद्ध हैं आद्यस्तु महत् सर्गो गुण वैषम्य महात्मा महत या महतत्व शब्द का अर्थ है ईश्वर की सृष्टि संबंधी बुद्धि मनो ब्रह्मा पूर्व बुद्धि ख्याति प्रज्ञा बुद्धिख्या प्रज्ञाचिस्मृति संवित विपुर चोच्यते बुध मन महत मति ब्रह्मा बुद्धि ख्याति ईश्वर प्रज्ञा चीति स्मृति संबित विरुद्ध ज्ञान अभाव विपुर महत या महत तत्व ये त्रयोदश अर्थ हैं सृष्टि के पूर्व परमेश्वर योग निद्रा से अभिभूत थे अब जागृत हुए हैं अर्थात सृष्टि की और उसके बारे में सोचा अतः सर्वप्रथम उनमें सृष्टि विषयक बुद्धि पैदा हुई सृष्टि विषयक बुद्धि के बाद ही शास्त्रकार परमेश्वर में अहम बोध की उत्पत्ति की कल्पना कर उसी को अहम तत्व या अहंकार का नाम देते हैं महत तत्वादि अहम् अहम तत्व विधायता विष्णुपुराण में महत के बाद अहंकार की सृष्टि के बदले दोनों की एक साथ सृष्टि का उल्लेख किया गया है वस्तुतः ऐसी बात नहीं है कि सृष्टि के रूप पूर्व परमात्मा पूरी तरह अहम बुद्धि और ज्ञान रहित थे ऐसा होने पर सृजन करने की इच्छा उनमें उठी नहीं पाती यहाँ परमेश्वर में अहम बोध उदय का अर्थ है सृष्टि को पैदा करने के लिए परमात्मा का उससे अपने को अलग जानना अर्थात उन्होंने स्वयं को अहम और सृष्टि को इदम के रूप में जाना यावत किंचन भवेदेत दिदन शब्दे दितम जगत पंचदशी पौराणिक शास्त्रकार